तीन सौ एक सहित दशिष्ठ शोहन कैसे सुर गुरु संग पुरर जैसे सहित लड़ी शिविर गिराब सगन सब भांति बनाऊ नाम राम गुरुआ सुपाई सदे नवी सतारी बिशुदी दराता दर सही सुनल सुनंगल दाता भय तुला हल हैर गये ऋण बरात बाजने बाजे सिरण रिष मंगल गाय सरस राग बाजी शरनाए घंट भरण जा विदुषक कौशु सुनाना कुशल बल ग सुनाना चाह न चित ना बधाम जनकपुर में भगवान श्री राम जी लक्ष्मा जी जी के साथ पहुँचे और वहाँ उसके बाद सूचना जनक जी ने फिर दूध गए अयोध्या महाराज दशर को सब घटना का ज्ञान हुआ दिया बड़ा लाने के लिए आग्रह किया गया था महाराज दशरथ ने तैयारी तो की लगी बाहर सब सब सब सब लोग तैयार चलने तैयार हुए सब तैयारी हो गई तो फिर तो दो रथ बहुत सुंदर से तैयार किए गए एक रथ पर दशस्थ जी को बैठा लगा महाराज दशरथ ने उनको सब सामग्री उनके साथ में पूजन सामग्री वगैरह सब रखे रखाई और वशिष्ठ जी को एक रखने बैठा और उनको आगे चलाया उसके बाद दशरथ दूसरे रखने बैठे और वो बरात को उनके साथ बरात चली गई बरात की यात्रा प्रारंभ होती है उसका में यहाँ से है लेकिन सही के वशिष्ठ सोवंध कैसे है जी तो के साथ में महाराज दशरथ कैसे श्रा पा रहे हैं की सुर गुरु संघर जैसे गुरु बृहस्पत जी जैसे के जा रहे हैं ऐसे बृहस्पति महाराज दशरथ को पृथ्वी के राजा महाराज दशरथ तो स्वर्ग के देवताओं के राजा इंद्र इधर महाराज दशरथ के गुरु वशिष्ठ जी उधर इंद्र के गुरु ब्रहस्पत जी इसलिए उनकी दोनों कुशंता दिखाई दी कि महाराज दशरथ अपने के साथ चले गोस्मी जी की भारतीय संस्कृति की जो रूपरेखा उनके मस्तिष्क में है वो सब उसी का उल्लेख करते जाते हैं भारतीय संस्कृति का यूपुष जीवन शैली रही है महाराज दशरथ जी चलते हैं तो उनके गुरु के साथ चलते हैं गुरु के साथ राजा का चलना या गुरु से पूछ करके कार्य करना यह यहाँ के भारतीय राजाओं की ही पद्धति रही विश्व में अन्य कहीं इस प्रकार की व्यवस्था नहीं किया इतिहास में प्राचीन में राजा लोग होते रहे अन्य अन्य देशों में और उनके मंत्री भी होते रहे सेना भी उनकी होती रही लेकिन उन राजाओं के पास गुरु महीन जिससे कि वह समय समय परामर्श करते रहें आदेश लेते रहें फिर कार्य करें लेकिन यहाँ देखते हैं कि यह है राजाओं के साथ में गुरु गुन के हैं और जब तक कोई गुरु की शिक्षक न मिले तब तक राजा कार्य नहीं करते राजा अगेड़ी अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करे कोई भी निश्चय करे लेकिन अंत में उसका अपरिवन गुरु से मिलना चाहिए का जो थी तो आगे बनेंगे अगर गुरु में उसको नहीं दी तो इस प्रकार की व्यवस्था और ये गुरु लोग जैसे वशिष्ठ जी है ये लौकिक और कारणार्थिक सब ज्ञान रख के समस्त जीवन का ध्यान रखते हुए उनके लिए कोई अपना स्वास्थ्य नहीं अपने कहीं कांग्री उनकी दृष्टि नहीं सबक जाति उनकी दृष्टि जितने भी पक्ष है जीवन के उनका सत्ता ध्यान में रखते हुए तब उनका निर्णय होता इसलिए गुरु को साथ में रखना या गुरु की आज्ञा का मान करके चलना ये विधान भगवान राम ने भी किया भगवान राम ने भी जो कुछ भी गुरु गुण ऐसी पूछ पूछ करके भी कार्य किया समस्त मानस में देखेंगे तो जैसे विश्वास अभी विश्व के साथ बगान विश्वनाथ जी से पूछ करके भी कार्य सब करते जब हमारा आदेश होता है तभी करते हैं बिना आदेश के कोई कार्य नहीं तो ये तो एक निश्चित परम्परा मान विधानिक जीवन का इस प्रकार है कोई ऐसा नहीं की इसमें कोई एक नई अमूर्ति बात हो रही हो ऐसा नहीं ये तो सब जगह हर समय किसी प्रकार का होना है अब इस प्रकार के बरात तैयार हुई चलती है जो दोगी दोगी दोगी और देख सब सब जो गलती पर फुल की जो बीच थी चलते समय, के समय के जो कुछ करनी चाहिए थी वो सब और महाराज दशरथ ने ये भी देखा कि बरात सब ठीक ठाक है सब लोग साथ को लिये है यथास्थ सबको सवारी भी है ये सब व्यवस्था देख करके कर चले बारातियों के साथ साथ और भी देखना था कि बरात के साथ में जो सामान है वो सब सब सामान है या नहीं इन कर देखभाल करते हुए, कर हुए सिपाही तो और चले मही संत बजाई महाराण किया। लेकिन चलने के पहले क्या किया सुनी राम भगवान राम का स्मरण किया और गुरु आये सिपाही अब बस इस चले है। बस और वसुष जी से पूछा की चले जी ने कहा की उपेक्षा नहीं है लेकिन भौतिकवाद आध्यात्मिकता से पूरा रहना हुआ और कारण उसके सीमा अध्यात्मवादी हुई बिना दे आध्यात्मिक दृष्टि के निरंकुश भौतिकवाद भारतवर्ष में स्वीकार नहीं और ये निश्चित किया गया जब निरंकुश भौतिकवाद होगा तो व्यक्ति का विनाश करेगा बुद्धि नष्ट करेगी समाज को दूषित करेगी लोग निरंकुश होंगे और उनका जीवन जो है परिषद होगा दुख होगा परेशानियां होंगी समस्या उत्पन्न होंगी निरा भौतिकवादी जीवन दैनिक भौतिकवादी जीवन व्यक्ति को सुखी नहीं बना सकता वो तो नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न तो ही उत्पन्न करेगा इसलिए उसको नियंत्रित रखने के लिए है केवल इतना पर्याप्त नहीं की सबे उठ करके छोड़ो पूजा करें बल्कि चौबीस घंटे जो कुछ भी कार्य है वो सबके साथ में अध्यात्म लाभ किया अब जब चल रहे हैं तो चलते हुए भगवान का नाम लेकर चलो गणेश जी नाम लेकर चलो शंकर का नाम लेकर चलो गुरु का स्नान करके चलो इस प्रकार से चलने का अब चलने के चलते समय इन सब बातों की क्या आवश्यकता हर कार्य के साथ में परमात्मा को जुड़ो उसको भूलो जब इस प्रकार को एक दिखाने बन जाएगा तो, था था था। तो, तो, तो, तो और में और देखते पूर्व काल में कुछ समय पहले इस प्रकार की व्यवस्था रही चाहे उन व्यक्तियों तो को तो आप समझो कि अंधविश्वास नासमझ थे कुछ भी उनको समझो लेकिन व्यवस्था इस प्रकार की थी तो धर्म को तो आध्यात्मिकता को तो सब जोड़े अपने के साथ में, लेकिन धीरे धीरे करके अब बहुत कुछ समाज में गांव में कम से कम नदरों में धीरे धीरे करके ये है आध्यात्मिक लोगों की जो लोग भी धर्म और अभ्यास को मानते ही है तो उन्होंने उसको एकांगी बना लिया केवल एक स्थान पर थोड़ा सा सवेरे पूजा कर ली या हफ्ते किसी मंदिर चले गए इस प्रकार का कर दिया और बाकी जीवन भौतिकवादी तो जीवन को करके बना छोड़ो। परिणाम हुआ कि संस्कार जो सिखाते हैं सुनने में आ रही है उसका एक कारण कि हमारा जैसा जीवन दर्शन था जैसा जीवन दुखान था उसको हो, हो, किसी कारण से हो दीक्षा की। अब इसको फिर स्थापित करने तो ने पूरा प्रयास में किया था जो आगे चली आगे और मंगलमयी है वो बनी पूरी शक्ति चले संत बजा करके याद बढ़ाता और दर्शन सुन समल अब देवताओं की बात कही के आकाश के देवताओं देवता देदा भी बहुत प्रसन्न हुए कि महाराज दर्शन लेकर के जा रहे हैं तो वे भी प्रसन्न हुए और आकाश से फूल और मंगल की सूचना देने लगे की देवताओं ने कहा की महाराज दर्शक का मंगल होना चाहिए और मंगल होगा ही होगा चाहिए अच्छा ऐसी खड़े होगा वो तो आगे मंगल होने ही जा रहा है इसलिए देवताओं देवताओं ने फूलों को बचा करके आगे के जो मंडल होने जा रहा, दाँ दाँ दाँ जा रहा है उसकी सूचना देवताओं ने दी उस समय की स्थिति का अब बरात चलती है तब तो बरात चलती हुई बरात का विवरण वर्णन शब्द चित्र उसको देखो किस प्रकार दिखाई देते है तो भय कुछ अब बरात चलने लगी तो कोला आने धनी सूर हुआ और सबकी धनी उत्पन्न और दो बरात में बाने और आकाश में भी देवता बाजे बजाने लगे और पृथ्वी पर भी बरात चली और वहां के बारतीयों ने भी उनके साथ में बाजा बजाने वाले है वो भी बाजा बजाने लगे अब बाजा बाजें बजने की ध्वनि उत्तर ऐसी और हाथियों की सब गुज रही है चारों तरफ उसको और सुंदर नारी सुम गाय देवता लोग मनुष्य लोग स्त्री ये सब लोग मंगल ग्री गा रहे हैं और सरस राज और सेनाई भी बस रही है सरस राज दोनों के साथ गिर सकता है तो जितने लोग गा रहे हैं बड़े राज के साथ मगल पंत साथ गा रहे हैं सरसराज उनका है। और सरसरा सहनाई सदाई बज रही रात के तो साथ बज रही इस प्रकार से ऐसी बादलों का और घंटे घंटे बड़े घंटे भी के रहे घंटिया नहीं बज रहे घंटे चलते है रथों में घंटिया लगे हैं वो घंटिया बज रही है हाथी चलते है तो उनके घंटे वो लगते हुए और धन्य ही बज रहे हैं मतलब सब धनिया नाना प्रकार की हो रही हैं उस समय उत्पन्न हो रहे उनका स्मरण कर उस प्रकार अब कहते हैं सर्व करोग जो पैदल चल रहे है, है।, तो है।, है सेवक लोग पैदल चल रहे बराब में अब वो पैदल चलने वाले क्या करते हैं जो सर्व करें वो लोग उछलते फूटते हुए चलते हैं कसरत करते हुए चलते है हाँ, वे, वे, अपनी प्रसन्नता सूचित करते हुए पूछते हुए चलेगा विद्यूषक में दूसरे लोगो को कोई न कोई वहां प्रसन्न करने वाले तो तो, कोई ना कोई करते करने वाले करने हैं विदूषक चलाते हैं वो विद्यूषक लोग भी साथ में है और वो नया प्रकार की अपने कार्य करते हैं जिसके साथ के लोग उनका मनोरंजन होता जाए और प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ रहे हैं आप कुशल और वो लोग हाथ करने में कुशल मैंने उनको लोगों को हसाने की मालूम तरह तरह से नाटक करते हैं उनको देखते हैं लोग लोग और हुए लो और नाटक करते हुए में चले जा रहे हैं अब और देखिये कटी कहती है की सूरज में शाह वहाँ पर बहुत भविष्य पहले बता चुके हैं की घोड़ों के ऊपर यूरोप बैठे सवालियाँ अलग अलग आयु की अलग अलग सामर्थ्य के अनुसार सवालियाँ महाराज दशरथ के पर चल रहे हैं मस्जिद लोग पालकियों में बैठे इत्यादि लोग हैं जो युवा शरीर के हैं वे लोग घोले पर बैठे अब घोड़े पर बैठे इसलिए कुमार बैठे लोग लोगे मचा रहे हैं भरत भी है शत्रुघन है और नगर के और भी कई युवक है वे सबके सब अपने अपने घोड़ों में चढ़े हुए हैं और घोड़े मचाते हुए जा रहे हैं अतल मृदंग मृदन जो बचते है ढोल बजा रहे हैं उनकी आवाजी जैसे होती है उसी आवाज के अनुसार भी घोड़े अपनी चालू चलते है बाबों के साथ साथ अतल के मनुष्य सुनकर गए से बन गया अतल तो सब बहुत बार बार प्रयोग करते रहते हैं काम करके काम दे करके मैंने सावधानी से सुन करके जब वो घोड़े नाचते हैं, कूदते दोड़े। हैं और नागर न और वो घोड़े जो है वो चलते है तो गगन में काला बधान मैंने नगा ताल है उस तो ताल के अनुसार ही उनके पैर पड़ते उनसे हैं उनसे अभ्यास किए हुए है उनका ताल उनका बंद नहीं होता जबकि जो में कोई अवरोध विरोध नहीं आता ऐसा नहीं कि बाजा अलग बज रहा है और घोड़े विचार अलग हो ऐसा नहीं होता तो सब इस प्रकार करते है नागर नो है बड़े चतुर इस तनाशे को देख करके आश्चर्य कर रहे हैं नक लोगों में नक लोग कला मत नहीं होते हैं कभी कभी नगरों में नक आते हैं रस्सी बांध भी उसके ऊपर चल करके दिखा रहे हैं इस प्रकार के कोई कार्य करते हैं चलाने लगाते हैं ऊंची ऊंची थाम जाते हैं तो ये इस प्रकार के कार्य नट करके दिखाते हैं। तो वे नट तो वैसे ही चक्र होते हैं लेकिन जब नटरों ने देखा कि घोड़े कैसे चल रहे हैं तो नटरों को बना अक्षर हुआ ये तो हमसे भी ज्यादा चकन है हम तो मनुष्य है और ये जो तो है घोड़े पप्र। और पसंदों में यो कहा गए, इतनी योग्यता कहा आ गई कितनी चक्राय की इसमें प्रकार से बादशाह रखा जाए उसी प्रकार करते हैं नट लोग भी अपनी जब कला दिखाते हैं तो एक ढोल बजाने वाला रहता है और वो अपना ढोल बजाता जाता है जैसे उसे बजाता जाता है नी के साथ अपना नाट कला दिखाता जाता तो यहाँ पर नट और बाजा बजाने वाला उनके साथ ढोल उसी प्रकार ऐसी आसमन लोग वहाँ ढोल नजाला बज रहा है और घोड़े नट के स्थान अपनी कला दिखा रहे इस प्रकार ऐसी बरात स्थान करती चलती है अब आगे देखते है जब बरात थोड़ा आगे बढ़ती है तो मंगल और सगन होते हैं, उनकी सूचना यहाँ किसी बात नहीं देते हैं कौन कौन सगुन होते हैं यहाँ तो सु से लोग जान सकते हैं। बने है तो बने दाता सगन सुंदर सुबहदाता सुबान सकल मन ंगल का सुहावाबा नकल दरस सद का सब तो, तो, तो सदाली दिखावा, आला आई, मंगल दिखाई करी छुरी कर पुस्तक देवी प्रकवीणा मंगलमये कल्याण मये अभिमत फलकाकार भय की तो है। है। है। कर अब कहते कराता मैंने बराबर तैयार नहीं करी तो कहते हैं उसका वर्णन नहीं करते बनता मैंने बहुत अब इतनी बातों बजने का वर्णन कर दिया अब किन किन बातों का उसमें वर्णन करें कैसे कैसे सुंदर आभूषण क्या धारण किए हुए हैं कैसी उनकी सजावट है कैसी उनकी सुंदरता है उनका सबका वर्णन करें लेकिन विस्तार हो तो कहते हैं सगुन सुंदर सुबदाता अब उस जो सगुन हो वो सुंदर सुभदाता बने जो सगुन होते है तो आगे शुभ कार्य होता है मंगल होता है सफलता प्राप्त होती है कल्याणकारी मंगल की सूचना होती है ऐसे जो है वो हो अब सगुनों के बहुत से सगुनों के नाम बता दिए कौन सगुन किस प्रकार का होता है तरह तरह के सगुन हैं और उनकी सूचना भी तरह तरह से की जैसे कहते चारा चासू बेवी चासू जो मैंने जो है, है दिखाई दिया लेकिन बाम को बान तरफ दिखाई दिया मन जैसे यात्रा कर रहे दिखाई दे और चारा मैंने वो चुप रहा हो नील कंट्रे खाते हैं सुंदर सूचना है मांगलिक सूचना है इस प्रकार की एक मनो सगर मंगल कही गयी और मानो ये कह रहा है की आज मंगल ही तुम्हारा है तुम जा सकते हो बहुत ठीक समय पर जा रहे हो जा रहे हो और जहाँ जाओगे वहाँ सब कल्याणकारी मंडल में कार्य होगा माना इस प्रकार की सूचना दे रहा है की में में। में वहाँ पर कौवा दिखाई दे अगर कौवा दिखाई देख दिखाई सब मंगल में हो अ कौआ हो तो डाही तरफ होना चाहिए अब देखो ते ते और नकल तावी नकल और नकुल सब मेला उसके का दर्शन चलता है तो इधर उधर देखता जाता है मुंह तो जब मुंह से बराती जा रही थी बराती लोग आ रहे थे जब बरातियों की तरफ मेले में ने निकल के उतियों की तरफ देखा तब मेला दिखाई दिया उस प्रकार से वो मंगल में हो गया तो तो दर्शन ही मंगल है वो चाहे चाय तरफ हो चाहे चाय तरफ हो चाहे सड़क दूसरी तरफ जा रहा हो कहीं जो अगर दिखाई पड़ गया तो दिखाई देना मांगलिकाल और तैयारी की जब वायु शीतल चल रही हो तो समय यह मंगल का समय है वायु का इसके बाद और मंगल बता रहे सबक सवाल आग भर नारी एक स्त्री जो है वो एक तरफ अपने लड़के के लिए हुए है गोल में और दूसरी तरफ रखे हुए है और इस प्रकार से वो पानी लेकर के जा रही है तो जहाँ एक स्त्री बालक के लिए पानी लिए दिखाई दे, दे तो मंदिर की सूचना ये भी एक सब फिर बोले की लोहा फिर दिखा रहा लोहा मैंने लोमड़ी लोमड़ी जो भी अब आगे बढ़ो तो नगर के बाहर गए तो बन का बारी आ गया तो वहाँ लोमडी भी रास्ते में जंगली दिख सकती है अगर लोम्बी दिखाई दी तो कहते भी दर्शन जो होगी सुबह कार्य होगी और फिर फिर दिखाओ मैंने बार बार दिखाई तो बार बार मैंने अपने मंगल का उसके बाद कहते सूर्य समय में शिमती आगा और आगे बढ़े तो मान लो कहीं कोई गाँव है उधर के पास रास्ता गयी और वहाँ क्या देखा की गाय जो हो बछड़े को दूध पिला अगर गाय देख ली बछड़े को दूध पिलाते हुए तो ये भी मंगल में हुआ, गया ये भी एक शुभ सजन हो गया अब कहते मृगमाला फिर आई मैंने अब मृगमालांगे झंड भी घूम चलते हैं झंड करके बहिनी बढ़ाते हैं बाई से बाहरी तरफ आया तो उसको मैंने उसमें तो सूचना दी कि तुम्हारा सारा काल मंगल में होगा ये भी एक सलम हो गया मंगल जन जन दीप दिखाई और उसने ये हिरणों का दिखाई देना क्या है मैंने सभी प्रकार के मंगल की इकट्ठे हो गए और हिरण रूप धारण करके वो मंगल ही स्वयं आए हों और पैदल से अपना रूप हिरण के रूप से दिखाई दे रहे हैं आगे यही सब होने वाले छेन करी कह छेन जैसे अब कहते हैं कि छेन करी के मैंने छेन करी चील वो छेन करी चीज एक विशेष प्रकार की चीज है जिसका के तो मुँह तो होता है सफेद और बाकी चीज जो होती है वो थी। उसका रंग है लल जैसा लाल जैसी चीज होती है और मुख सफेद जैसा होता है और जब बोलती है उसकी तो आवाज भी छेन छे से मिली जुलती है उसी आवाज करती ही होती है तो ये ऐसा आकाश में मराती हुई दिखाई दे और इस उड़ रही हो तो सभी ये भी मंगल प्रकाश मंगल कुशल की सूचना है इसलिए ये भी एक तो सब श्यामा पर देखी और भी श्यामा भी एक पक्षी है श्यामा भी पक्षी है वो एक तो काला पक्षी है और उसके पैर होते हैं पीले पीले पैर वाला एक काला पक्षी हो नहीं है अलग तरीके और उसको श्यामा कहते हैं तो कहते ये पक्षी, पक्षी भी दिखाई दिया और सुधर कर देते हैं मैंने एक वृक्ष के ऊपर हरे भरे पेड़ के ऊपर बैठा हुआ ये श्यामा पक्षी दिखाई दिया तो ये भी एक मंगल का सूतक हुआ सामने आरोप आगे न देखो सामने अगर दही दिखाई दे मछली दिखाई दे तो ये भी सोच और प्रवीण ना और फिर कहते हैं कि देखो दो वो दे अब ये ये भी मंगल की सूचना अब बिप्र तो हो लेकिन उनके हाथ खाली है या बिप्र तो हो लेकिन लाठी भाड़ा लिया हाथ में तो फिर मंगल ने मंगल तो का मंगल हाथ में ये का बाकी है उनकी अगर उसका में देने से इसके अपनी से माने अपनी शर्मा रहे अपने आप को हीन समझ रहे पुस्तक तो उनके जैसे स्त्रियों के आभूषण महियों जैसे छत्रियों का आभूषण ऐसे का आभूषण में लिए, लिए ये दिखाई दे, ये उसी तो, दिखाई दे। तो ये उनकी में ऐसे दिखाई दिए सामने हाथ में पुस्तक जैसे मंगल में कल्याण में अभिमत फलता आता इस प्रकार के मंगल की सूचना करने वाले कल्याण करने वाले और जैसा चाहे वैसा ही हो उस प्रकार का बताने वाले फल देने वाले ये सब मंगल दिखाई देख से हो नहीं कर तो भय सगुन एक बार ये सबके सब सर सगुन एक बार भी फलि सके थी पूरी दिश्वेगी वैसे तो कोई जाता है तो सगुन ठीक हो गया तो ये पर्याप्त है उसके मंगल की सूचना सफलता की सूचना एक से हो गयी लेकिन ये जरूरी है की सबके सब हर व्यक्ति को जब कोई कही सदो या कोई तो कार्य के लिए मंगल की सूचना तो इतने सब के सब पूरे आमे दिखाई दे तो तभी मंगल होगा अन्यथा नहीं होगा ऐसा नहीं है। कोई में से बात भी हो सकता है और मंगल की सूचना हो उसे प्राप्त हो सकती है लेकिन यहाँ पर क्या किया कि सब के सब आ कहते ये तो पहले ही निश्चय था की भगवान राम और सीता का विवाह होना है और महाराज दशरथ जी उसने बरात में जा रहे है बरात को लेकर के तो मंगल तो स्वयं ये इतने सगुन हैं ये सब सच्चे है अपनी सच्चाई को सिद्ध करने के लिए ये सब एक साथ दिखाई दे गोस्मी जी का है एक बात और इसके साथ, के साथ में ध्यान रखने का है कि कभी कभी अंत अंधविश्वास बोल जाते अंधविश्वास वो किस प्रकार ऐसी बन जाता है जब व्यक्ति सगुन को जबरदस्ती करके क्रिएट करता है अभी महाराज ने सब सदनों को आदेश नहीं दिया या वशिष्ठ जी ने आदेश नहीं किया कि हम लोग जा रहे हैं लेकर के, इसलिए चलो सब लोग सदन करो ऐसा नहीं वो तो चूँकि आगे मंगल होना है इसलिए एक प्रकार की विघाटा की व्यवस्था इस प्रकार की है कि कोई न कोई इस प्रकार का मंगल सूचक दिखाई देगा उससे ज्ञाप हो सकता है कि आगे है। इस प्रकार के मंगल कार्य तुम्हारी सफलता होने वाली है उसकी सूचना हो अगुन्न हो सकता है न हो सकता है इससे ये सूचना दे सकती है कि आगे काम नहीं करेंगे लेकिन कोई व्यक्ति जो है अशुन को कहते कि भाई देखो हम जा रहे हैं अशुगु न होने पा रहे अब अश्गुन को हटाने के लिए बचाने के लिए सोर्स लगाई जाए देखे रहो छीट नहीं पा पावे अभी जही सीखने पाओ ना, ना दबावे अब, तो अब ये सब इस प्रकार को करना और फिर मंडल करके खन खा करके लाओ घर पानी लाओ पानी दिखाओ बाल्टी अब हम जा रहे हैं आगे और अभी बाल्टी नहीं आई अभी कैसे तो खल ये सब ये सब लोगों ने इस प्रकार उसका विस्तृत रूप कर दिया ध्यान रखे की इनका जो रूप जो है जिस प्रकार का है वैसे ही होना चाहिए इसकी बनावटी कही इसमें नहीं बताया गया में तो उसे सगुन के जगह जगह और भी बताए हैं। एक सबसे बड़ा और वो तो बिल्कुल पक्का जैसे तो कभी-कभी ऐसा -कभी हो सकता सगुन हो लेकिन उसका फल वैसा न प्राप्त हो माने कहीं कोई और घटना घट जाए कोई असगुन भी हो जाए उसे एक सगुन दूसरे ऐसी कैंसिल भी हो जाए अगर फिर वो घटना न घटावे ऐसी भी सोचना है लेकिन यहाँ एक जगह कहते हैं तुलसीदास जी की यदि कोई किसी कार्य के लिए व्यक्ति जा रहा हो और आगे उसके मंगल होने वाला होगा तो उस तो व्यक्ति तो तो तो के मन में एक विशेष प्रसन्नता होगी विशेष उत्साह होगा तो अगर मन में उत्साह है और प्रसन्नता है उस कार्य के लिए तो मंगल होना बिल्कुल निश्चित ये साइकोलॉजिकल सूचना है मन सूक्ष्म जगत में इस प्रकार का प्रभाव हो रहा है कि आगे की घटना होने वाली है मंगलमयी होने वाली बिल्कुल निश्चित उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं इसलिए अब आगे देखे जब ये सगन सब इस प्रकार के आगे चलते हैं तो आगे जाते हैं कि मंगल सब ने सुख भक्त सब ताके सजोने ब्रह्म वसुंधरे से जाके राम सरिसो बरो दुले ही नषिता समर्थिली कसरत से जनके पुनीता सुन्ने ऐसे ज्ञान सब उन्ने सब नाचे अब दिन से हम साने भानु कर बीच बीच बर सास बनाए सुरपुर सरस संपदा छाए असन संय बर वसन सुहाए सकल तो तो बरात न मंदिर भूले बराते बरात सुन गए गह गये रे <scene> तो अब तो तो तो तो ये जो स्वामी तुलसीदात जी की टिप्पणी अपनी तरफ तो स्वामी जी कहते हैं कि भाई ऐसे समय क्यों ना हो वो ही चाहिए क्योंकि सगुन ब्रह्म सुंदर जिसके तो पुत्रों ने सुनो स्वयं सगुण ब्रह्म ने ही अवतार जिसके यहाँ पुत्र के समान लिया हो पुत्र होकर के आए हो वहां तो इससे बड़ा और मंगल क्या होगा क्यों परब्रह्म परमात्मा ही सगुन रूप उद्धारण करके पुत्र होकर जिसके घर आ जाए उसके तो सदा मंगल ही मंगल है मंगल का कोई प्रश्न नहीं इसलिए ये सबके सब के जितने भी सगुन है सब सबको सब आकर के सामने दिखाई दे सगुन मंगल सगुन सब सुगम सब सबका ये सब सुगम हो गए मानी ये कोई जैसे कोई चले और कोई सगुन दिखाई न देखते तो तो, तो दिखाई देता हम जा रहे हैं तो मानो उसके लिए सगुन क्या होगा दुर्गम दुर्गम हो गया, हो गया। तो उपलब्ध ही नहीं हो रहा कि सगुन नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ जैसे ऐसा कोई दुर्गम कोई बहुत कठिन कोई सगुन नहीं है ये सब के सब सगुन इनके लिए साधारण बात हो गई वो तो अपने आप ही आकर के सामने आ गए, गए है और ये कहते हैं कि अपनी सत्यता सिद्ध करने के लिए आए है कि ये सगुन होंगे तो बंदुद्ध होने आगे तो अगर ये सत्य सब, सब अपना कार्य करके दिखा दे महाराज जी के सामने प्रकट हो जाए ये सब सगुन तो इससे आगे के लिए लोग बात कहेंगे कि देखो महाराज दर्शक जब बरा चली थी तब यही सगन हुआ और उसके बाद में फिर भगवान राम सीता जी का विवाद हुआ इसके माने ये सगुन बिल्कुल पक्का है इस तरह उसने लोगों का विश्वास तो इसलिए लोगों के मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए सभी सघन वहाँ पर आ कर के अपनी सच्चा करने के लिए ये सभी कर रहे हैं राम सरित बल दुल्हन सीता कहते हैं कि की महाराज दशरथ के भगवान राम के समान और सीता जी समान बल और दुल्हन ये हैं और समी दशरथ जनक पुनीता महाराज दशरथ और जनक जी ये दोनों संधि है तो सुन तो सगुन सब नाचे जब इनको सघनों को पता चला कि ऐसी घटना घटी जा रही है तो सबुन सब नाश कर देखो, तो। ये घटे तो तो वैसे तो कोई व्यक्ति जो अपने काम से जा रहा हो और कोई सगुन हो जाए तो सगुन देखते ही व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है स्वभाव्य होता है असगुन हो जाए तो उदास हो जाएगा तो किसका ये प्रसन्नता और अप्रसन्नता किसकी होगी जिसका कि कार्य सिद्ध होना है उसको इस प्रकार की घटनाएं घटेगी लेकिन यहाँ बात उल्टी हो रही है उल्टी के माने सगुन स्वयं महाराज दशरथ को देख करके बरातियों को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं और इनकी तरफ से कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं है सगुन हो रहे हैं नहीं हो रहा इनको क्या लेना देना ये सब अपने बरात में जा रहे हैं मंगल को हो नहीं होना है इसलिए बरातियों की तरफ से महाराज दशी तरफ से सगुनों की तरफ विशेष ध्यान नहीं कर लेकिन इनकी तरफ सगुन की तरफ से है सगुन स्वयं अपने आप को सत्य सिद्ध करने के लिए और महा दशरथ को भारतीयों को इनको सब सबको देख करके बड़े प्रसन्न हैं इसलिए सब सगुन अपने आप को सिद्ध करने के लिए आये हुए है इसलिए हैं कि सुना सुन असुन सब नाच है सगुन नाच रहे जो मैं समझना सगुन देख करके भारती ना कर ये है की सुन असुन सब अब तीन गिर सांचे अब सगुन सभी कहते हैं ब्रह्मा जी ने हमको अब बिल्कुल सत्य कर दिया अब कोई तो संदेह की बात नहीं होगी मैंने अब ये जितने भी सगन हैं, ये बिल्कुल पक्के हैं और जहाँ होंगे तो इसी प्रकार से अपने भविष्य की सूचना ही देंगे बस इस प्रकार को कहते हैं यही बरातना सगनों की बात हो गई मैंने बहुत लंबी विस्तार है सगनों की बात हो गयी अब कहते आगे की बात देखो इस प्रकार ऐसी बरात जो है चली जा रही है का पयान हुआ मैंने प्रस्थान बरात का और हर हाँ गए गाजे निशाना और हनी निशाना तो मैंने बाजे बज रहे हैं और हर हाँ गए गाजे मैंने हाथी घोड़े इनकी भी घनी हो रही है हाथी धुना रहे हैं घोड़े चुपार रहे हैं बाजे बज रहे हैं इस धन का फिर बुला दिया संक्षेप तो आरोप जाने भानुकुल केतु बस अब इससे मैंने क्या हुआ इधर बात आगे बढ़ी तब तो जनकपुर ऐसी जो दूत लोग आये थे वे दूत लोग पहले से ही जनकपुरी दौड़ करके पहुंचे और जाकर के महाराज को सूचना दी कि हमने जाकर के वहाँ महाराजा पत्रिका दी उन्होंने पत्रिका पढ़ी घर में भी सुनाई को भी सुनाई और हमको ठहरने को कहा हम वहाँ पर ठहरे लेकिन अब बारात तब तक, तक हम ठहरे जब तक की दूसरे दिन बारात चली तब तक, तक हम लोग वहाँ पर रहे और हमारे सामने सब साम बारात तैयार हो गयी और प्रस्थान भी कर दी मार्ग आ रहे ये सब समाचार लेकर के दूध जनक जी के पास पहुँचे और ये सब खबर उनको बता दी तो आगे जनक जी को मालूम हुआ सरकन जनक बंधा से तो जनक जी ने फिर बारात आदेश देकर सूचना पा और के घर पर जल्दी जल्दी उन्होंने कारीगरों को भेजा और रास्ते में जहाँ जहाँ नदियाँ पड़ती थी, थी उनके ऊपर पुल बनवा दिया पुल बनवा दिए जैसे पुल बनाने के लिए जैसे तो एक नदी में कहीं कहीं तो पांच सात दस नावे अगर एक के साथ एक जाए पुल बनिया जरा देर में जरूरत नहीं पड़ती पुल बनिया उसके ऊपर रस भी निकल जायेगा उसके ऊपर हाथी सब निकल जायेंगे इस प्रकार से नावों का पुल बना देते हैं सबसे आसाना पुल नावे नाव वैसी चलती रहती है तो सब नावे इकट्ठी की पुल बना दिया निकलते चले गए वैसे पर वो बनाने के लिए कि लोहे का पुल बने और ईटा गारे का पुल बने तो बहुत समय लगे इस प्रकार के पुल या कभी हो सकते हैं है की कोई फुल के व्यवस्था हो उस समय लेकिन सामान्य रूप से ज्यादा पॉपुलर जो पुल वे नाव बड़ी आसानी ऐसी दोनों काम होते हैं नाव के नाव चलती है और जब फुल बना रहे हैं तो करके एक साथ लगा ले बन गया तो इस प्रकार पुल बना दिए जिससे की उनको रास्ते में कहीं अलचल न पड़े और बीच बीच पर बर्फाश बनाए और बरात को ठहरने के लिए जगह जो जगह जो जो जो जो जो उनको ठहरने के स्थान बनाए निश्राम करें अब ये नहीं कि आस वहां पर चलती रहे, के, चल रहे तो चलती रहे थलियाने के लिए स्थान बनाए अब जो बास बनायेगा ठहरने के लिए वो कैसे बनाए गए सुरख सरिष संपदा छाए बस ऐसे समझो कि सुरखपुर बने स्वर्ग जैसे सारी व्यवस्था उनको ठहरने के, तो, के लिए सारी सुख सुविधा के सब सामान वहाँ उपस्थित किए गए जहाँ बारागी किसी को कोई कमी न्याय इंतजाम हुआ बर बसंत सुहाय असन मान खाने की सामग्री भेजी गयी जैसे बारात में खाने की यद्य महाराज की बरात के साथ में सब सामान चले भी था लेकर चले थे लेकिन गगन जी ने अपनी तरफ से भी धोने की व्यवस्था जगह जगहों के लिए करती है और सहयोग मैंने रात में लेटने के लिए रात में लेटने की व्यवस्था उनको बिछाना उछाना कुछ सामान उनको जिनको देते हैं वो लेटे और फिर बसम सुहाए और उनको कपड़े उनको सबको नहाएंगे धोएंगे कपड़े जरूर पड़ेंगे तो उन सब कपड़ों की व्यवस्था की और कहे पा रहे मन भाग्य और वे लोग जब वहाँ ठहरते हैं और जिसको जिस चीज को, जिस को जैसी अच्छी लगती है और जो चाहते हैं वो सब मिल जाती है पर ऐसी व्यवस्था कर रही है तो ये सब व्यवस्था ठहरने का इंतजाम और नित्य नूतन सुख लक अनुकूल है अब इस प्रकार नित्य नूतन के मैंने बार कई दिन तक यात्रा कर रही है तक नित्य नूतन मैंने रोज रोज बरात रोज रात में ठहरती है आगे दिन में चलती है रात में ठहरती है दोपहर में ठहरती है की जहाँ जहाँ जान लिया इतनी देर मीटर दूर बरात जाएगी वहाँ पर ठहरेगी तो ठहरने के इंतजाम वहाँ कर लिया सूचना भी दे दी गयी की अमोक मुझे स्थान पर इंतजाम है, है। वहाँ पर बड़ा जाती है तो ठहरती है और वहाँ पर क्या है की जहाँ बरात जाती है तो वहाँ नई नई सुख सुविधा के साधन तरह तरह के बनाए गए कहीं एक स्थान पर एक प्रकार का दूसरे स्थान पर दूसरे प्रकार का इस प्रकार की व्यवस्था की गयी और सकल बरातन मंदिर भूले इतनी सब वहाँ पर व्यवस्था ठीक है अब एक तो ऐसे ही राजा महाराजा दशरथ जनक उनके पास कोई संपत्ति की भौतिक व्यवस्था की कोई कमी वैसे ही नहीं सब उपलब्ध है और दूसरे एक बात और भी है की अगर इनके कुछ किए न हो राजा जनक कुछ न कर पाए महाराज कुछ न कर पाए कहीं कमी रह जाए है तो दूसरी तरफ से भगवान राम की और सीता जी की भी व्यवस्था वो उनकी सिद्धियां जो वो अपने आप पहले से लगी जनक जी का काम कहीं गड़बड़ में होने पा इसलिए सीता जी ने जितनी सिद्धियां हैं उनको पहले से आदेश दे रखा है कि तुम देखे रहना तो इस प्रकार की व्यवस्था चल रही सब बता कहा सकती है तो सकल बराती मंदिर भूलो मंदिर बने घर सब बराती अपने घर भूल रहे थे बहुत बुलेगर ये कहिए नहीं तो नहीं, नहीं तो याद आता है कि घर होते तो देखो आज रात को बड़े आराम से ऐसे सोते था तो खाना खाते सब उनको घर से भी ज्यादा सुविधा की सामग्री उनको मिलती जाती है और आगे बढ़ते जाते हैं तो आवत जाने बरात बे बर गे इंसान इस प्रकार से कहते हैं की बरात से पहुंचते पहुँचते पहुँचे अब रास्ता कितने दिन लगे तुम सुविधा नहीं बताते कितने दिन लगे लेकिन कई बरात जनकपुर के पास पहुंच अब जनकपुर तो के पास पहुंच गए जनक है तो, ने ने तो, जो तो समझ गए जनकपुर के लोग महाराज जनक समझ गए सम की, की बरात अब बिल्कुल नगर के पास आ गई है अब क्या होना चाहिए अब बरात की अगवानी होनी चाहिए इसलिए सज गज पद चर तुरग लेन चले अगवान अगवान के माने ये लोग अगवानी करने जाते हैं आगे ऐसी लेने जाने, जाने वाले हैं, वो तो तो सब चले और मैंने तैयार हो करके, नए नए कपड़े पहन करके सज गज करके चले और कोई हाथी पर चला कोई रथ पर चला कोई बैगल चला कोई घोड़े पर चला मैंने चार प्रकार से यात्रा होती थी पहले भी चतुर्मी सेना भी चलाती थी उसी प्रकार ऐसी ये चार मर्जी के लोग अपनी अपनी सवालियों ऐसी सजग करके अगवानी के लिए अगवाणी के मैंने क्या है अगवाणी आगे बढ़ करके हाँ, उनको लेना स्वागत करना अगवाणी अभी बाराती आ रहे हैं तो नगर के बाहर ही नगरवासी या राजा के जो है और मंत्री प्यारे वो सब जाए जनक जी इसमें नहीं है ऐसा लगता है जनक जी नहीं है बाकी और लोग जो है अगवाणी के लिए गए हुए है और उनको लेकर के आके सब सज करके गए हुए हैं एक भरे को सब सपानेाना धातिन जान कथानेलयनीक सुहा सन महामणि जाना हज प्रदय हय गये बहुत जाना मंगल सगुन सुगंध सुहाए सुहाये बहुत भाति मिपाल पठाये उपहार उपहारा हरी भरी कामर चले सहारा भगवानन जब भी घुमराता हे नर गाता देसी बनाओ सर चयाना हनी बरात नर किस पर मिलन कछु कु जनवानंद सम्र मिलकर विह सु गुरु राम तारे तारे तारे तारे अब करने वाले जो चले तो साथ में सामग्री लेकर के चले उसका वर्णन करते हैं के कलश कनेकोपर थारा कनक मैंने सोने के कलश भले सोने के घड़े गोपर थारा गोपर है थार है गोपर भी जिनकी सामग्री रखी जाती है वे चांदी के या पीतल के या किसी अन्य धातु के या सोने चांदी के है कोपर पिछले से पहले इस प्रकार के खराब जैसे बड़े बड़े इस प्रकार के और दोनों तरफ कड़े लगे हुए जिनको तो था उन्होंने अब बदल करके तो उसका रूप ले लिया ट्रे जाने दुख रख करके ट्रे बाहर संबंध राशि क्या था कोपर तो को लगा हुआ दोनों तरफ और सामान रख करके उसमें सामग्री रखी हुई भाजुन में ललित अनेक प्रकार के बर्तन जैसे सामग्री वैसा ही उसका बर्तन जैसे पेट उसको लिखा चाहिए गलत सामग्री है छोट है पात्र उनमें लेकर के सामान लेकर के सब ये लोग भगवान लोग चले गए और भरे सुधा सब पकवाने उन बर्तनों में सब पकवान रहता है वो खाने का पदार्थ जो रास्ते में चला हुआ सकता मैंने कच्चा सामान मिटाया पकवान को मैंने मिठाई जैसी इस प्रकार की वस्तुएं जो हुआ पकी गए पकवान और नाना भात में जाएगा खाने वो तरह तरह के हैं उनका वर्णन नहीं करते बनता वो और फल आने की बड़े और फल भी तरह लिए और, और भी वस्तुएं, बहुत प्रकार की वस्तुएं हैं वो भी साथ हुए हर से भेंट के तो भूप पठाई कहते हैं कि भेंट के लिए बड़े प्रसन्नता के साथ महाराज जनक ने भेजी तो जनक पठाई से क्या सूचना मिलती है तो की महाजनक जी उपस्थित रहे है बाकी और लोग तो बड़ा अगवानी करने के लिए आए हैं लेकिन जनक जी ने अगवानी करने के लिए इनको सबको भेज दिया सामान भी भेज दिया तो भूषण भूषण महामणि नाना वो सब सामान भी लिए है आभूषण भी वस्त्र भी दिए हुए है महामणि बढ़िया भी उसमें ये सब बने मूल्य मानी जो देने के लिए पदार्थ है वो तो मूल्यवान वस्त्र में बनने समय है और खग में जो है बहु विधि बहु विधि और ये खग मान पक्षी मृग मान पशु है घोड़े गए गाय या हाथी ये सब जो है गज बहु विधि ये सब के शब्दों ने दिए जो सब कुछ करके गए अब ये पशु पक्षी क्या होंगे हाँ, तो कहा उन्होंने कुछ मोर भी दिए ले जाओ तोते भी दिए मैना भी दिए इनको ले जाओ ब्रासियों को देना मैंने ये कि खाने के लिए <laughs> संदेह होता है जिन लोगों को पक्षी और पशु खाने की आदत है तो देखो, आगे ना पक्षी खाने के उनकी बड़ी जल्दी उनका बहान उसी तरफ जाए ऐसे हाँ। नहीं खाने के लिए नहीं तो हाँ खाने की खड़े इसी प्रकार की पशु पक्षी जितने भी आए ये सब खाने की वर्ष नहीं नाना प्रकार के इस प्रकार के हैं, ये समझिए। मंगल सगुन सुगन सुहाए और मंगल की सामग्री सगुन की सामग्री वो सब मंगलिक सामग्री जैसे पुष्प है जैसे चंदन आदि है जैसे दूध है ये सब मांगलिक सामग्री तब उसमें धूप का कोई बहुत प्रयोग नहीं होता तो है, है। खाने के काम बन लेकिन एक मांगलिक सुगंध सुन सुगंधित पदार्थे चलने में क्या प्रस्ताव बहुत घाट महिपाल पठाए महिपाल महाराज जन्म जी ने बहुत प्रकार की सब सामग्री इन सब लोगों को भी ले लेकर के वो भेंट ले लेकर के चले गए गज चिवरा हो पहाड़ पारा और फिर मुझे साथ में और भी ये सामग्री इस प्रकार की है कि दही चिड़ा और उपहार अपारा और उपहार की सामग्रिया ये भी है तो सुशीला जी ये बात याद रखते हैं तो सुशीला जी अयोध्या में रहे और अयोध्या के लोगों को देखा कि वहां के लोग कैसे रहते हैं क्या खाते हैं। तो उन्होंने वहां देखा कि अयोध्या के आस लोग हैं जब बारात आती है तब तो उनको चिवड़ा जरूर खिलाया और, तो चुड़ा, चुड़ा और दही जब खिलाया था। है तो चिवड़ा चिवड़ा और दही मिलाकर खाते हैं वो बहुत बढ़िया समझा जाता है जैसे दूसरी जगह कोई खराब हो तो पूड़ी खिला समझे पूड़ी खिला दी सब्जी खिला दी दही खिला दिया तो बहुत अच्छा समझा वहाँ पर बहुत अच्छा क्या है चिवड़ा चिड़ा लिया फिर उसको तो थोड़ा मुलायम फिर उसने दही मिलाया और उसके साथ में चीनी मिलाई या नही नमकीन मिलाई तरह तरह का स्वादिष्ट बना लिया और भगवान की बाल लीला का भी वर्णन जहाँ कर आये है वहाँ पर भी महाराज दशरथ के साथ भगवान राम जब खाते हैं तब उनके मुँह में कभी उदा लगता है तो फिर क्या है मैंने वही जो वहाँ का भोजन सामग्री है वही सबका मुँह मिलेगा दूसरी बात तो इसलिए जहाँ से जो परम्परा तब जनक जी को माले में भी अयोध्या जा रहे हैं अयोध्या में ये लोग है खाते खाते आदत पड़ी हुई है चिवड़ा की दही की अगर सब सामग्री तो भेज दो चाइन की मिठाई भेज दो और दही चौड़ा अगर तो बराती बंदो दही चौड़ा सही ना दही चौड़ा जरूर दे दिया दबड़ा हो सहारा और भरी भरी चले सहारा तो कार है ना जो लोग बहनियों करके चलते है सामान को वो सब लाद लाद करके वहाँ तक वहाँ पहुँचे लेकर अगवान जब दीख बराता है अगवानी भी आ गए सामान भी आ गया तो अगवानी करने वाले लोगों ने देखा कि महाराज दशरथ तो और बरात सामने चली आ गई सामने हो गया इनका थोड़ी दूर से दिखाई दिए कि बरात आ गई भी तो आगे बढ़े पूरे आनंद पुलक भरी का था। सब जनातियों में बरातियों को देखा और बड़े पसंद हुए कि बरात आ गई और महाराज दी तो है बस उश्री भी है और तमाम बराती है हाथी वोले सब है खूब बड़ी बरात है उनको सबको देख देख करके घर के जनकपुर वासी प्रसन्न हुए और देश और घर से क्या हुआ बरातियों ने भी देख लिया की कि जनाती लोग अगवानी करने के लिए नगर से बाहर ये सब भर करके आ गए तो कहते हैं देख ही बना वो अगवाना अगवानों माने अगवानी करने वाले जो आए वो भी खूब सजे सजे सामग्री सब हुए हाथी गुणों को आ गए मुद्दी के बरातन हमें तो ब्राती लोग प्रसन्न हो गए उनको देख करके उन्होंने भी अपने बाजी बजा लिए खूब जोर जोर और बाजी बजाने वाले माने बाजी जोड़ के बजाने माने अपनी प्रश्नता सूचित कर अब दोनों तरफ एक दूसरे को देख करके प्रसन्न है अब ऐसा इसमें कोई नहीं कि जनकपुर की तरफ आए हों लोग अरे ये तो बड़ी भारी बारात तो है अब कहा इनको ठहराएंगे अब कहा इनको कहा चलाएंगे और चिंता करके ऊपर लग गई और आंसे टंग गए ये सब एक दूसरे को देखकर कर दोनों प्रसन्न बराती लोग जनातियों को देख प्रसन्न है जनाती लोग बरातियों को देख करके प्रसन्न है और उनको सबको बड़े प्रेम दे पसंद और हर से परस्पर निधन है तो चले और फिर जब दोनों पास पास थोड़े गए आगे बढ़ते बढ़ते तो फिर क्या हुआ कि फिर आपस में मिलने के लिए कुछ लोग उसमें से निकल करके तेजी से आगे बढ़े जनातियों की तरफ से कुछ लोग तमाम लोग थे उसमें से कुछ प्रमुख लोग निकल करके आगे जेल आगे बढ़े और उधर की तरफ बराठियों की तरफ से भी कुछ लोग खास खास लोग आगे बढ़े कैसे चले कचुक चले बगमेर बगमेल माने जैसे घोड़े जब सवार होकर चले और लगाम छोड़ दो तो गुआ इस प्रकार बगमेल के माने ये सब लोग बिना नियंत्रण के तो धीरे धीरे करके एक दूसरे के सामने आ रहे थे लेकिन एक स्थान पर पहुंच करके फिर वो लमक करके चले मिलने के लिए एक दूसरे से उसके लिए बगमेल बोल दिया और मिलने के लिए मैंने परस्पर एक दूसरे से हृदय से छाती से मिला करके भेंट करने लिए और ऐसे कैसे मिले एक दूसरे दोनों ऐसी जन्म आनंद समुद्र दो मिलकर बिहार सुबे जैसे दो समुद्र अपना तट जो है वो छोड़ करके और एक दूसरे से मिल रहे वैसे दो समुद्र हो और बीच में जमीन हो अब दोनों समुद्र जमीन के ऊपर होकर के जो है एक दूसरे जैसे मिलने के समुद्र चल रहे इस प्रकार से दो आनंद के समुद्र आपस में मिलने चाहिए यहाँ समुद्र पानी का नहीं है इसलिए आनंद जन आनंद समुद्र जो दो आनंद के समुद्र अपने सीमाओं को छोड़कर के लांग करके आपस को मिलने के चले हो इस प्रकार से बनाती और जनाती बड़े प्रेम और आनंद के साथ एक दूसरे से इसके बाद कथा कल के सब ऐसी स्थान दिया जाता है सत्यम बदान के समान करात्मा भाज्यम प्रदक्षर का षंड श्रीराम जय राम जय जय